सूर्य सूर्य। भी, भी, ज्ञानी गम्य विद्वानों के द्वारा जो गम्य है। जानने योग, अनुभव करने योग्य ऐसे स्वरूप का नाम सूर्य होता है एवे है। और स्वीकरण सूर्य कल कर चुके थे स्वीकार से रश्मियों के द्वारा रश्मियों का स्वीकार करने वाला प्राणों का स्वीकरण करने वाला और रसों का स्वीकरण करने वाला होने से उसका नाम सूर्य होता है प्रजाप्रपत्यम प्राजापत्य हे प्राजापत्य प्रजापत्य का बेटा होने से उसका नाम प्रजापत्य एक तो ये सीधा साधा हम लोग अर्थ कर रहे हैं लेकिन एक और अर्थ भी इसका लेते हैं जो ज्ञान प्रकरण मानते पूरा उन लोग तो ऐसे नहीं ले पाएंगे ना तो उन लोग कहेंगे यहां जो ढक्कन है तो पूरे में हिरण मयेना ये ढक्कन क्या है अज्ञान रूपी ढक्कन है अज्ञान ही आवरण करता है स्वरूप उस अज्ञान को हटाओ मान छिदा माया सृष्टि में छिदाभास युक्त अविद्या वृष्टि में इस उत्पन्न संसार कारण हो गया और कारिबुदा संसार ये सारा ही ढक्कन के समान ढक्कन है उस आत्मा के ऊपर था उसमें जो अहंता ममता रिवृत्तियां चलती है वही रश्मियां हैं प्रकार की वृत्तियां हैं विषयाकार आकार वृत्तियां जो हो जाती हैं उसी का ना रश्मि उन रश्मियों को भी कहते से दिए व्यूह विकमयया रश्मीन, स्वाम अपने जी रश्मिया हैं, इनको नष्ट कर डालो हटा दो अलग कर दो मिटा दो माने ये जो अनेकाकार है हटा कर ब्रह्मा गार, गार बना दो है ना अनेक आकार हटाने का मतलब क्या एक आकार बना दो इसको और स्पष्ट करने के लिए समूह एक ही कुरु एक कर डालना है इसको जनकत्व प्रतीत हो रहा है उसको एक न कर देना है ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं इनके नियम है शुणय है न इसलिए हम उनका वर्णन करेंगे उस कार्यक्रम का वर्णन कर रहा हो कर्मरोपासमुच पक्ष में वो कार्यक्रम का वर्णन कर रहा है ताकि कार्यक्रम को प्राप्त करना चाहते जिसको आप करेंगे उसको प्राप्त करेंगे जो यथा प्रपथ जनते मुझे कार्यभ्रम दृष्टि की उपासना करेगा उसमें कार्यभ्रम को प्राप्त कराता हूँ भगवान भी कहते हैं ये में वैष्ण देते न लभ्य ये कहा गया है और तुलसीदास जी भी गते हैं ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई ये गुण घन साधन परमात्मा कहते हैं आप ही वास्तव में गुणों के खाना और गुणों को देने का भी आप ही कारण इसे गुणों का साधन भी आप ही आप जो है सबको प्राप्त नहीं होते नहीं हो किसके बिना तुम्हारी कृपा पावे कोई, कोई। हम आपका को वर्ण करेंगे तब आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे जो जिन पर आपकी कृपा हो जाती है कोई कोई कोई आपको प्राप्त कर सकता इस तरह से आप इसी श्रुति के आधार पर ही सब जगह बोला गया है, किसी भी आप ग्रंथ उठाएंगे साथ तो इस तरह की बातें आपको मिल जाती और यहाँ प्रयोग हुआ उस पर टिप्पणी बड़ा सुंदर है ऊह वितर्क प्रग ऊह वि आद्रपति नोपी धातुर उपसर्ग अस्वा एक वार्तिक वहां पर अस्यूरवा ऐसे करके एक वार्तिक ने कहा दिया कि नहीं नहीं उपसर्ग पूर्व पदस्य निकल करने से पाक्षिक बदल जाता है उपसर्ग उपसर का सांतरी वृत्ति और उपसर्ग की वजह से अधातु का बदल गया देखो यार वितर्क नहीं रहा क्या हो गया विगमया विनाश नूह में से एक ही गुरु संसु भी और और बदल गया उपसर्ग बदल गया तो अर्थ तो और बदल गया कर दिया विगम ने नाश कर डालो हटा दो मिटा दो और संस पर छोड़ दिया तो एक हीकरण कर दो इकट्ठा कर दो अनेकता को नष्ट करके एकता को लिया एक ही धातु उपसर्मेजा अर्थ ही बदल गया यदि भाव समूह इसी प्रश्नोक्षा चाहिए एक ही गुरु उपसंहर ते तेज तापकन ज्योति आप अपना उस तेज को उपसंहार करो कौन सा तेज कहते हैं तापकन ज्योति ही कौन सा तेज को उपसंहार करना है तापक ज्योति को कल्याण नहीं कल्याणतम ज्योति को समेट कर रखे हैं ही है ना सबको दर्शन होता है कि कल्याणतम ज्योति का नहीं ये जो ज्योति दिख रहा है ये कल्याणतम ज्योति नहीं ये तो तापक ज्योति है बैठे बैठे पसीना हो जाता है ना इस मौसम में देखो अभी कुछ दिन के बाद बिजली गई तो हाय हाय होने लगेगा <laughs> हाथ में पंखे आ जाएंगे कूलर चाहिए ए चाहिए ये सब झंझट होंगे ना पक जो है इसको उपसंहार करो, और इसको करू क्या ये तव रूपम कल्याणतम और जो आपका कल्याणतम रूप है यते होना होना प्रयोजनं जब और व्यूहन समूह योह प्रयोजन जब व्यूहन और समूहन का क्या प्रयोजन है ताकि मैं आपका कल्याणतम रूप को दे ये प्रयोजन हम क्यों उसको व्यूहन और समूहन करने कह रहे हैं या तो नाश कर दो नाश नहीं कर सकते इकट्ठा तो कर लो अपने आप संभाल लो उसको अपने अंदर समेट लो इसको ऐसा क्यों प्रयोजन ही है कि इसके द्वारा आप एक तापक ज्योति जब समाहत हो जाता है तो कल्याणतम ज्योति प्रकाशित होती कल्याणतम अत्यंत शोभन, अत्यंत शोभन वो अत्यंत शोभन जो आपका सुंदर जो जैसे सुबह के कालिंग देखो आप लोग देखते ना सूर्य को बड़ा अच्छा लगता है सूर्यात के कालिंग को देखना टमाटर लग रहे हैं? नहीं इतना सुंदर लगते लाल लाल लाल लाल ला, ला, प्यारे नहीं अरुण नाम भी रख दिया उसके लिए अरुण रंग वाले हो गए हैं तो वो रूप आप जैसे कल्याण तब मानते हो सुंदर मानते हो और सवेरे शाम की पूजा करते भी हो दोपहर के सूर्य की कोई पूजा नहीं करता सुबह के सूर्य को पूजा करते हैं सूर्य को पूजा करते सभी सूर्य को भी कोई नहीं करता तोल को भी कोई तो नहीं करता है कल्याणतम रूप है अत्यंत शोभन रूप है तथ्य तब आत्मन प्रसादात आपकी कृपा से पश्यानी, यहां भी पश्यामी हो गया होना चे लोट लगा मर के निकलने के बाद मरते हुए प्रार्थना कर रहा है ये जाएगा कब ना देखेगा इसलिए मैं देखू ऐसे प्रार्थना है प्रार्थना में लोट लचन बो, बो, पश्यानी और लेकिन मंत्र में लटलकार प्रयोग हो गया चांदस उस कहते छादस प्रयोग बवल चंदी का भी परिवर्तन कर देते है नहीं नहीं तो इसलिए यहाँ पश्मी जो है वो पश्यामी अर्थ में समझनी चाहिए तब प्रसाद आप इसे जान बुझके कहा गया है तब मन तब आत्मन प्रसाद भगवत प्रसाद आपकी कृपा से ये कौशिक के ब्राह्मणों परिषद में इंद्र से प्रार्थना करते प्रतर्दन प्रतरदन ऋषि है प्रार्थना करते ही कहा सौवाच प्रतर्दना तमेवे वृणीश्वाष्या हित तम मन आप ही मेरे लिए वो चीज दिखाओ वो वर्णन करो जो मनुष्य के लिए कल्याणतम वस्तु तरह से वहां भी है। है प्रा, प्रार्थना कर, कर रहा है वो इंद्र हिरण कर प्रार्थना करता है जो कल्याणतम है मनुष्य के लिए हितम है वही आप हमारे लिए वर्ण करें इस प्रकार अध्यय मिलता है इसलिए तब आत्मन प्रसादा पश्च्यामी दो नंबर टिप्पणी पश्च्यामी तिरता छम भाचे और दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा मैं आपको भीख मंगा नहीं मांग रहा हूं प्रार्थना कर रहा हूं मतलब। क्योंकि मैंने अंग्रोपासना किया है अंग्रोपास के ना अंत काल में तथे तो वांगमन से व्यापारित सोचे ना कि अंग्रोपासक के अवरा अंधकाल में भी वाणी और मन से वास्तव में हिरण कर चिंतन कर रहा हूँ इसम के, के समान के, समान, नहीं वंगे के समान, नहीं आपसी नहीं मैं वास्तव में नौकर होता है तो नौकर माले सात चोट के प्रार्थना करता है अरे मालिक कमे दे दो छुट्टी भी चाहे धा चोट के प्रार्थना करनी पड़ती है नौकरियों में भी ऐसे होता है सब जगह ऐसे पहले प्रार्थना पत्र दो एप्लीकेशन देना पड़ता है छुट्टी के आजकल तो स्कूलों में सब जगह भी हो गया है माँ बाप को पहले छुट्टी देनी पड़ेगी बच्चों को छुट्टी करानी है करा नहीं स्कूल वाले नाराज हो जाएं। एक बार दो बार माँ तीसरी बार छुट्टी कर देंगे बच्चे ऐसे सब होने लगा है तो ये वृत्तिवत जो है व्यवहार सब जगह दुनिया में देखने को मिलता है लेकिन वैसा हम यहाँ प्रार्थना नहीं, नहीं कर क्योंकि यो आदित्य मंडलस्तव व्याहृत्य वाय पुरुष पुरुष पुरुषाकार पूर्ण वन प्राणबुद्धियात्म जगत समस्तमी पुरुष पुरुषेना पुरुष स्वहमस्वामी क्योंकि यो असौ आदित्यमंडलस्थो जो यहाम में स्थित है वह जो है क्योंकि अभेदोपासना और भेदोपासना धृत्य में क्या होता है भेदोपासना होता है धृत्ति क्या करता है मैं अलग हूँ नौकर हूं ये मेरे मालिक है ये मेरे बॉस है मैं उनका अंडर एम्प्लॉयी हूँ ये भागना रहता है वहाँ भेद पूर्वक वहां पर भी सेवा करते सब कुछ कर रहा है मालिक का लेकिन भेद पूर्व उपासना में याचना करनी पड़ती है और यह तो अभेदपूर्वक उपासना है इसे जब अभेदपूर्वक उपासना करूँगा किसकी यासना करूंगा वही मई हूँ जब मैं और वो एक है मांगूंगा किससे प्रार्थना कैसे होगी याचना कैसे हो सकता है नहीं हो सकता में याचना नहीं होगा क्योंकि याचना अकेले गया है जिससे मैं मांगूंगा वो मुझसे भिन्न होना चाहिए और याँ जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मुझसे भिन्न ही नहीं ऐसे मैंने उपासना किया हुआ है इसलिए बात कह रहा है कि भाई यो अशोभ मैं याचना नहीं कर रहा के समान क्योंकि मैंने ऐसे उपासना करी यो अशोभ आदित्य मंदस्थ आदित्य मंडलस्त जो पुरुष है क्यों व्यारतवय पुरुष दो बार अशो आया है ना पहले वाला असव है आदित्य मंडलस्त पुरुष दूसरे वाला असव कहते है व्यारतवय जिसकी शरीर में व्यारत अवयव के समान है व्यात अवयवाहि ये व्यारती अवय व्याहतिया अवय में उसके हाथ पैर खोपड़ी बने हुए हैं जिस परमात्मा का उस परमात्मा का नाम है ऐसे तो कैसे कहते हुआ खोपड़ी हाथ पर होता है क्या अरे तो हाँ। में देखो वहा दिया है नीचे मंत्र दिए मंडल पुरुष पांच नंबर मंडल पुरुष से व्याहती अवयत्व श्रुति चोलितम श्रुति अपेक्षित नक्षरा अपेक्षित सत्यक्षरों का वर्णन करता होगा कहते हैं तस् इत्यादिशि भुव सुवर की प्रतिष्ठा पाद इत्य आमगिरी का एक ही पंक्ति एक ही लाइन है आनंदिरी और उसमें संक्षेप में दे दिया वृदान्य के मंत्र को उसमें खोपड़ी क्या है धूतिशिरा भूलो की है भू दी बाहू और जो भुवा है अंतरिक्ष लोग है ये उसके बाहुओं के समान बाहु है और थी, और जो स्व है वो उसका पैर उल्टा खड़ा है वो पैर ऊपर शीर्षासन में है ये आदित्य मे पुरुष तू क्या हो गया सिर हो गया अंतरिक्षो समय बाहु हो गया और पैर स्वर्ण लोग हो गया तो उल्टा शीर्षासन हो गया ऐसे कर शीर्षासन में खड़ा है पुरुष इतरतः तो। सर तो टिप्पण दिया सर्प टिप्पणी दया मंत्रे समग्र सम सम्रृदंडक्रुति वाक्य प्रकार से है येषेत तो मंडले पुरुष तूर्तिशि एक शि एक अक्षर भुवती बाहु गौ बाहू दें अक्षर स्मृति प्रतिष्ठा दिए दे द्वेद्य दें अक्षर तस्ोपनिषद अहरीति हां पाप जहाँति चं वेद वह यह हाँ जो आदित्य मंडल में दिखाई देता पुरुष है उसका यह भूलो कहीं खोपड़ी है जैसे कर दिया आपने भू में कितना अक्षर है एक अक्षर है। भू में एक अक्षर एकम शिथि एकम अक्षरम अक्षर भू भू क्योंकि खोपड़ी भी कितना होता है आदमी का एक और भू अक्षर में भू भूर लिखते है ना एक अक्षर वाला है इसे सादृश्यता हो गया खोपड़ी एक होता है भू में भी एक अक्षर होता है एकत्व सदृश इस अंग में श्रह में एकत्व है और भूर शब्द में भी एकत्व रूपा है एकत्रिशता को लेकर के कह कर दिया भू लोग इसका सिरे समझो और भू थी बाहु, ये जो भू अंतरिक्ष लोग हैं वो भाव है क्यों भाव भी तो होते हैं बाहू में द्वित्व है और यह भू शब्द में भी भूवा बनता है ना दो अक्षर इसलिए से दो बाहु द्वितीय अक्षर सुवर्य प्रतिष्ठा सुबह सुहा नहीं बोल करके जान बोल के पर सुवर्ग ऐसे बोलते हैं सुबह सुबह में भी दो अक्षर और होता पैर भी दो हैं इसलिए पैर में भी द्वित्व है और सुवा में भी द्वित्व है सात हो गया इसे सुबह को आपने जो है पैर समझना एक अक्षर तस्य उपनिषद उसका रहस्यपूर्ण नाम क्या है ऐसे भगवान का कदि नाम उसका नाम दे दिया आहा। ऐसे नाम क्यों हो गया क्योंकि जो है उसके भी वर्णन कर रहे के पाप मानम जहाति तिच् एवं वेद जो कोई भी ऐसा उसका परमात्मा को जानता है वह सकल पापों को नष्ट कर लेता है या उससे सारे सकल पाप उसे अलग हो जाते त्याग देता है इस प्रकार से अत्र देवता उपनयती उपनिषद या उपनिषत्कार तो ब्रह्म विद्या देवता रहस्यम नाम अभिधान इसका मतलब क्या नाम का कथन करना उनका नामकरण कर दिया क्या नामकरण किया हा उनका नाम अनेन अने मानम एक अभिमुखी बहुत वृत्ति ऐसे अभिधान किए जाने पर वह लोक के समान इस प्रकार से पूरा विश्व के के रूप में, के रूप में में विराट हम उनको देख सकते हैं ऐसे वहां पर वृत्तिकार ने समझाया अतव वा, पहले वाला करत हो गया आदित्य पुरुष दूसरे वाला असोकार तो हो गया व्यार के जिसका ऐसा हो पुरुष का विशेषण हो गया इसलिए इसे दो बार असवस कर दिया और पुरुष करते तीन अर्थ कर दिया पुरुषा पुर्षा। पुरुषाकारात् पुरुष पुर्षा। क्योंकि पुर्षा। एक धातु है पूरा अग्रगम पुरा धातु अग्र अग्रगम उस धातु से क्या कर दिया कुशन प्रत्यय हो गया तो उषण बचा उषा बचा पुरा बनता है। पुरी में कर देंगे पुरी पुरुषा तो हो गया पुरी पुरी बनता है। वो भी ले रहे पूर्ण प्राण अन बुद्ध्यात्म जगत समस्त मिति पुरुष जिसके द्वारा पूर्ण रोका है अतः उषा दाहे दातो ऊष क्या करेंगे पूरा दहति अनि पुरुष जिसके द्वारा यह शरीर भी नाश कर दिया जाता है मैंने आत्मज्ञान के द्वारा ही तो नाश होता है ना इसलिए आत्मज्ञानी उषध आय से जलाने का साधन रूप में ग्रहण किया जाएगा इसलिए आत्मा का नाम पुरुष है पुरुष कौन है आत्मा तो पहले वाला पूरा अग्रगम से कुण कर दो पुरुषा बन गया पुरुष तत्व पुरुषा पुरुषाकार वाला होने से पुरुष हो गए दूसरा पूर्ण प्राण बुद्धिया बुद्धियात्म ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा तो समस्त जगत को जो व्याप्त कर लिया है उसका नाम पुरुष पूर्णम अने लेकिन धातु बदल गया अभी पूरा धातु है पूरा पूरा धातु उसे क्या कर दिया कुशन कर दिया कुशन में उसे ही बचा लेकिन पूरा के दीर्घकार हो जाएगा तब पुरुष पहले वाला था पूरा अग्रगमने धातु पूरा अग्र धातु से कुशन प्रति अग्र गच थी सर्वदा दीदी पुरुष आगे आगे चलने वाला व्यवहार में सामान्य रूप नहीं दिखता है पति आगे जा रही तो पत्नी पीछे पीछे चलती है। ये आगे पीछे, पीछे पति दौड़ रहा है ऐसे तो नहीं देखने को पीछे पीछे पत्नी चलती है अग्रंग चलती थी अग्र गए पुरुष है सामान्य व्यवहार की बात कह गया पूरा दान उसे धातु के आकर्षण धातु और दूसरा है पूर्धातु उससे भी कुम कर दिया अब इसमें क्या होता है आपको रस्व करना पड़ता है पुरुष राजे करके रस्व कर दो, बन जाएगा। तीसरा क्षेत्र, क्षेत्र। तो दोबल हो गई है, धातु नहीं है प्रातिपदिका ही है इस तीसरे पक्ष में जो है धातु तो नहीं है पूर्व जो तो है प्रातिपदिक नगर शहर सिटी वो क्या है बॉडी शरीर इसमें जो सोता है धातु से शी स्वप्न धातु से कुण प्रत्यय कर देंगे ऐसा एक पक्ष है अब इसमें क्या होता है पूरे धातु का लोप पूरे धातु का लोप होगा पुरुषा बन जाएगा धातु प्रकाश अर्पेक्षिप गया वो और उसे प्रत्यय बच गया वही समझ जाएगा पुरुष बन जाएगा और कुछ लोगों का ऐसे करने की जरूरत नहीं है धातु से आप का ये ताल शिकारूर्धन शखारण में लेकर और करने पड़ेगा पुरुषा बनेगा अधिक कार्य है यहाँ पर गौरव कार्य है एक तो यहां उत्त करना पड़ेगा और तालव शखार को शिकार करने पड़ेगी तब पुरुषा बन जाता है कोई भी प्रक्रिया बनाएंगे प्रक्रिया ये धातु तो सीन रहेगा क प्रत्यय करो तो कुछन करो कुशन प्रत्यय में क्या है काम धातु का लोप करना पड़ जाता है क्रत्यय पक्ष में पुत्र करना पड़ेगा और शाह धातु के शखार को मूर्धन शिकार करनी पड़ेगी पुरुष बन जाता है अतवा चौथा पक्ष जो यहाँ नहीं है भाषाकर ने नहीं दिया है वो पक्ष उषति दहती ज्ञानेन ये अनेन अनेन तत् अनुरुष यह केवल है उषा धातु है पहले से उषा उषध है धातु क प्रत्यय करते उषधाह और क प्रत्यय तो पुरुषा सीधा बन जाता है इसमें कितना तो गुणादि नहीं होगा पूर्ण हो जाएगा जिसके द्वारा हम शरीर को नष्ट कर डालते हैं किसके द्वारा नष्ट करते हैं एक बात ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है कि जो शरीर में प्राप्त है कारण शरीर और शरीर रोग आदि समर जाएगा इसके नाश मतलब नहीं हमको इसीलिए हाँ, मामला है हाँ? इसलिए तीनों शरीर इकट्ठे कारण शरीर से नाश किससे होता है ज्ञान सी होता है और ज्ञान क्या चीज है वो आत्मा यह सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा इसलिए आत्मा का दूसरा नाम पुरुष जिसको जानने से यह खत्म हो जाएगा पुनर्जन्मद तो खत्म हो जाता है इसलिए आत्मा का नाम रख दिया पुरुष और क्या नहीं ले रहे हैं ये भी शुद्ध प्रमुख क्या नहीं है ना ये तो कर्म समुच्चय कर्म उपासना समुच्चय कर्म प्रार्थना कर रहा है इसे जानबूझ करके चौथा हाथ नहीं लिया मैंने शब्द का विपत्ति बता दिया आपको केवल चार प्रकार से बनता है इन्हें तीसरा भी ले रहे देखिए पुरुष ये मीनिंग ले रहे हैं इसलिए पहला तीनों को ले रहे हैं पूरा अग्रगम से ले लिया पुरुषा पहला दूसरा पूरा धातु से लिया पुषंक के पुरुष और जो है पुरंवशति इसको नहीं लिया इसलिए पूरी क्षेत्र को भी ले लिया पूरी शयना द्वा पुरुष पुरी मने अस्मिन शरीर है इस शरीर में शर शयनाद शयनात्म ने शयन वी व शयनम क्योंकि जैसे सो जाते हुए कुछ नहीं मालूम होता है जैसे शरीर हम जगे हुए रहते हुए हमें आत्मा का मालूम नहीं होता इसलिए शयन इव शयनम ऐसे जैसे हुआ है उसका नाम क्योंकि जो स्वप्रकाश है वो अंधकार को कैसे प्राप्त कर सकता है शयन का मतलब क्या अंधकार जैसे अज्ञान जैसे होगा तो वो कैसे होगा पुरुष में आत्मा में इसलिए वहां शयन व शयनम ऐसा जो होता है उसका नाम पुरुष हो सो अहम अस्मी भवामी वही मई हूँ इस प्रकार से अनात्म रूप अहंकार आदि अज्ञान रूपी आवरण को हटा करके अपने अनंतता जो विषयाकार वृत्ति संसारी वृत्तियों को है समेट करके मुझे आपके अपने स्वरूप के साथ एक आकार प्राप्त करने में कृपा करें ऐसा प्रार्थना अब मरणो नुगोपासक ये तो नित्य प्रार्थना कर रहा रहे हैं सामान्यूपेण मरण सन्निधि में फाइनल प्रेयर है ये अंतिम प्रार्थना तो कैसा होगा अंतिम प्रार्थना अमृतम भस्मा शरीर ओम कृतोस्मर कृतगुम स्मर कृतोस्मर कृतगुम स्मर वायुर अनिलम अमृतम अथेदम अथा वायु तथा अब आसमिन काले इधानी स्मरण काले मेरी यह प्रार्थना है मेरे शरीर के अंदर चलता हुआ जो वायु है पंचवृत्तियात्मक तो जो प्राण है यह प्राण अनिलम समि वायु के साथ एक हो जावे अर्थात दोबारा जन्म कारण ना बने त्रिव प्राणा समोलियन दे उसके प्राणलीन होना चाहिए तो ब्रह्मज्ञानी की बात है इसलिए यहां पर क्या करेंगे समष्टि वायु के साथ खोने का तात्पुर कद अमृतम मैंने सूत्राप्त भाव को प्राप्त हो जाए हिर भाव को प्राप्त हो जावे कार्यक्रम के साथ एक हो जाए यह जो वैश्विक प्राण है मेरा यह समिप्राण रूपा कार्यक्रम की प्राण है जो उसके साथ ही भूत हो जावे इतना ही नहीं और इस समय एक और क्या होना है इदम शरीरम भस्मांत गुम सियात ये जो शरीर है भस्म अंतिम स्वरूप जिसका ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो जावे प्रतिपद्धता अध्यार करना पड़ेगा क्रियापद दोनों जगह अथ कैसे देहनी की पन्या तो नहीं जोड़ रहे हैं अथ वायु अमृत प्रतिपद्यता प्रतिपद्यताम ऐसा ओम ओम ओम जिस आलम आलमन श्रेष्ठ आलम पर ही आलम श्रेष्ठ ही आलम सर्वोत्कृष्ट इसी से अपरभ्रम की प्राप्ति होती है इसी से परभ्रम की प्राप्ति भी होती है परब्रह्म और अपरब्रम दोनों की प्राप्ति का साधन है प्रश्नोप्रिषद में मुंडक में सत्य विस्तार बनाया गया आगे में ये तो से चल रहा है वह कहेंगे अमात्रा प्रधान रूप से उपासना करने वाले को इस लोक की प्राप्ति हो जाती है वो मात्रा प्रदान करने वाले को स्वर्क की प्राप्ति होगी मां मात्र प्रदान करेगा तो ब्रह्मलोक चला जाएगा और तुझे मात्र प्रदान करने वाले को मोक्ष हो जाएगा तो उससे वर्णन आएगा किस मात्र से क्या है कैसे सब उसे श्लोक भी बनाया सब बताऊंगा इसलिए उस ओम का ही मैंने भी उपासना किया है नहीं ओम को पर ब्रह्म दृष्टिया नहीं अपर ब्रह्म हिरण गर्भ दृष्टि उपास ओम रूपी आलंबन में कार्य ब्रह्म दृष्टि कर दो उपासना किया इसीलिए कृतो स्मरा हे मन यहाँ कृत शब्द का शब्द अर्थ है मन हे मन मेरे द्वारा किया यह कृतम कृतम मने यंचित उपासना मैं कृतम तत्म हे मन स्मरण करो इस समय लड्डू पेड़ा का नहीं आ, मरते होते लड्डू पेड़ा याद हो जाए तो बन जाएगा है ना जो याद करेंगे वही होंगे ना जितना में भी कही वापस वर्ण भाव तुझे गले वर जिस भाव को स्मरण करता को हो शरीर को त्यागे वही भाव को प्राप्त हो जाओगे तुझे उस समय ये सब याद नहीं करना सांसारिक पदार्थ प्यारी पिल्ली को याद कर लिया कुत्ते को याद कर लिया प्यारा है पाला है ना जिंदगी भर और तो कुत्ता ही बन जाएगा वो किसी इन चीजों में हमता होना नहीं चाहिए इनको प्यार नहीं करना चाहिए दूर रखो इनको सर बाहर से प्यार हो भीतर से परमात्मा का प्यार होना कि मेरे किया हुआ उपासना का स्मरण करना बाकी सांसारिक का नहीं करना। हे इस समय तुम करने मेरे द्वारा किए गए जो उपासनाएं हैं, उसी तो का स्मरण करते रहना और हे क्रदो और दूसरे क्रदो शब्द अग्नि अग्निदेवदा के लिए हे अग्नि कर्म और उपासना समीक्षा है ना यहाँ पर उसके अनुसार हमें लेना है पहले हो उपासना उसके साथ हमने किसके साथ मैंने किया उसको कर्म के साथ कर्म का साक्षी कौन होता है अग्नि इसे कहते हे अग्नि जिस अग्नि में मैंने निरंतर कर्म कांड किया है वो अग्नि से प्रार्थना करता है और जो इस समय मरण काल में अग्नि बाहर कहा दिखेगा तो कहीं पड़ा है अस्पताल में तो जगह जाठ रहा अग्नि के रूप में देखना उसको क्योंकि वही परमात्मा को मैंने बाहर अग्नि में आह्वान कर कर्म किया था और इस समय वही परमात्मा जग्नि रूपा है बाहर वही भीतर अग्नि के है। जे वैश्वान तुम जो साक्षात है स्मरण करो हे मन तुम उपासनाओं का स्मरण करो क्योंकि उपासना करता कौन है मन करता है पर साक्षी भी मन ही है और कर्मों का साक्षी अग्नि है इसलिए कहते हैं हे hey अग्नि तुम जो मेरे तरह कर्मों का स्मरण करो स्मरण करने क्या है कर्म मैं तो वैश्विक स्मरण कर लेगा पुलन पूरी का मैं तो मुश्किल हो जाएगी है फिर खाने के लिए जन्म मिलना पड़ जाएगा ना कार्यक्रम को ऐसा हो जाएगा फिर कार्य कार्यक्रम में तो खा नहीं सकता लड्डू पेड़ा पुलन पूरी हलवा वो सब तो यही होगा दृष्टि शरीर बनाना पड़ेगा उसके इसलिए ये सब याद नहीं करना है वैश्वर अग्नि तुम भोजनों को याद मत करो किंतु मेरे तरह गए सकल कर्मों का तुम साक्षी क्योंकि एक विशेषता और देख लीजिए इसलिए भी वैश्वाल अग्नि को यहाँ पर तो ले ले देते हैं लक्षणा से क्योंकि जितने भी कर्म कांड वास्तव में किया जाता है खा के नहीं किया जाता अग्नि भूखा रहता है केवल आचमन कर लिया या तो आज मॉडर्न जमाने थोड़ा अच्छा पी लेते हैं नहीं तो नियम है कि दूध से अधिक कुछ नहीं पीना चाहिए अधिक बहुत जरूरी है तो दूध पियो बीमार आदमी है जैसा है वो डायबिटीज वाला है कोई और बीमारी वाला है दवाई सबरे खाना पड़ेगा नहीं तो हाइपरटेंशन हो जाएगा कर्म कर्म कैसे करेगा बैठ करेगा, ऐसे मुझे घर आ जाएगा तो ये गोली खाना पड़ेगा ना उसको तो उसके लिए कहेंगे वही तो फिर दूध के साथ वो गोली वोली खा लेंगे यानी किसी भी प्रकार के अन्न और नशीले पदार्थ चाय भी इसमें निषेध है अब मॉडर्न जमा चल जाता है लेकिन वो भी निषेध है क्योंकि चाय भी एक नशा है उससे भी नशा है ट्रैंकलाइजिंग एजेंट ये कोई और चीज है ये है कोई तप नसीले पदार्थ है इसमें इसे थोड़ा तेजी आ जाता है जोश आ जाता है नाड़ियों में दम आ जाता है नशा ही दम देता है ज्यादा ले लिया तो आदमी को सलाह भी देता है नशा है ना दारू की लेता है आदमी तो क्या हो जाता है सो जाता है तो नशा है चाय <laughs> जितना भी नींद नहीं आएगी जितना हो सकता है तो सभी नसीले पर नहीं लेने से, से, से क्षी बना रहता है। और जब दीपक जलाते हैं कोई भी कर्म दीपक जलाते हैं वहां क्या बनाते भो दीप देवी सर्व कर्म साक्षिनी बोलते ना सर्व कर्म साक्षिनी दीप देवी नमोस्तुते श्लोक बोलते दीपक जलाना बहुत तो जरूरी है थोड़ा धुआं करना है इसीलिए अगरबत्ती या धूप जलाना जरूरी है ये दो के खेल कोई कर्मकांड होता ही नहीं कल लेकिन आपने परसों ना, परसों निकल कल हाँ न दीप जलाया ना धूप जलाया दीपम तुपम समरपयामी कर दिया मंत्र में तो बोल दिया दीपम तुपम समरपयामी आपने सुना नहीं सुना था ना दीपम तुपम समरपयामी हो गया बिना धूपम दीपम को हो गया हमने सोचा दीपम सूर्य में वो दीपम क्या सूर्य सूर्य तो है ना सूर्य के प्राणों में धुआं निकल रहा है ये भावना करना पड़ता है और क्या कर इसे धन योग्य आचार्य होना जरूरी होता है कर्म कांड में वो तुरंत को अपनी कल्पना से दोष दूर कर देता है जरूरी होते विद्वान आचार्य हो तो ये पंडित लोग जो न्यूणता कर देते हैं वो अपनी दृष्टि से समझ जाता है तो भावना कर देता है भावना करके दोष खत्म हो जाता है तो अगर हमने ही देखा है गड़बड़ कर रहा है हमने तो ध्यान किया जावे प्राणी तुम्हारा धुआं है धुआं जैसे धुआं निकल रहा है यही धूप है तो न्यूनता दूर करने की प्रयास होती है यही वृद्ध वर्ण तो किया नहीं था मेरे को आचार्य क्रम के लिए लेकिन फिर हमने अपना सर्वजन हिताये तो करते हैं ये इसलिए कहते हैं कि ये जो वैशाण अग्नि है वो साक्षी के समान है कर्म का इसलिए उस वैषा अग्नि से प्रार्थना होती है हे कृत स्मर कृत गुण स्मर हे अग्नि तुम कर्म का स्मरण करो क्योंकि मन क्या है संघ विकल्पात्मक है और संग विकल्प में माकर वृत्ति के द्वारा ही उपासना होती है इसलिए उपासना साक्षी और करता दोनों मन कर्मों का साक्ष करता आप हैं? है तो है। है साक्षी तो कौन के के है है वैश्विक के बाद करते हैं आज सर्वकर्म साक्षी हो इसे कोई त्रुटि त्रुटि हो गई आप तो सर्व वेद आचार्य होने से उन सबको क्षमा कर ली निवारण कर लिया प्रार्थना पूर्वक उनको विशेष अर्घ्य देकर समाप्त हो जाता है पढ़ाओ न इसलिए एक अंत शिष्ट होता है जिस सकल का होम का सारा दोष है उस अंतिम से खत्म और यज्ञ है तो एक पात्र में आजकल क्या करेंगे कोई योग्य आचार्य तो मिलेगा नहीं जानकार हो कुछ भावना करे दृष्टिगत करे उपासना स्तर से करें तो क्या करेंगे बर्तन में चावल रख देंगे एक डंडा लगा उसे दर्भ का उसी को यु चार बना देंगे ब्रह्मा जी बैठे साक्षात ब्रह्मा जी का आह्वान कर देंगे दूर तो तो करते रहना तो पंडित को वेद बात ऐसा है तो फिर ब्रह्मा जी को तुम्हें सारा तू क्यों ले जाता है बर्तन चावल भी सारा बर्तन चाहते तो तुम्हारा पक्का हम सब क्या ब्रह्मा ने ब्रह्मा ले कितना बेईमानी है भी ठीक है ब्रह्मा तो लेकिन लेने के लिए ले आएगा नहीं यहाँ पर है ना इसलिए तुम उसको ले रहे हो लेकिन उसको प्रायश्चित कर देना और सब खाना खाओगे चावल तो ब्रह्मा को अर्पण करके खा लेना भावना कर ब्रह्मा जी आप बैठ के खा रहे हैं तो खिलाओ उसको नहीं तुमको पाप लगेगा है ना प्रतिभा लगेगी इसमें ऐसे पंडित लोग आजकल और चाले कर रहे आप जब मृत्युंजय मंत्र सवाल आप कर दो वो कहाँ करेंगे सवाल ना टाइम है उनके पास ना बैठने की हिम्मत है ना कुछ भी नहीं आज के परमाणुओं में वो क्या करते हैं इसलिए बड़े चालाक है वो संकल्प करेंगे ना शुरू में आपसे वो संकल्प को गणेश जी पर छोड़ देंगे हाथ में लेंगे नहीं संकल्प बड़े चालाक कौन करेगा जब गणेश जी करेंगे क्योंकि उनको दिया ना संकल्प उनको दिला दिया उनके हाथ में दे दिया आप संकल्प उनके हाथ में दे तो वो करेगा अब पूजा पाठ करेगा ये उसका गणेश का प्रतिदिन की पूजा पाठ मात्र कराएगा ये पंडित और सारा दक्षिणा जब, जब का भी खुद रहेगा मैंने कहा जब का दक्षिणा गणेश जी को जाना चाहिए तेरे को कैसे आएगा कि जब पूछने कराया तुमने तो नहीं तो पाप लगेगा फिर मैंने कहा हर बार जब भी ऐसे करोगे एक हजार लो चढ़ा देना गणेश जी को नहीं तो अगले बार शुद्र बनोगे या सुअर बनोगे ब्राह्मण होकर ऐसी बेईमा करना खुद जबता नहीं है गणेश को जब करने को छोड़ दिया खुद खा रहे हो का कर्म तो साक्षी कौन है अग्नि है और उपासन साक्षी मन है उनको प्रार्थना अब यह भाष्यकार मम मनुष्य तो अथ मने इस समय इधानी मम मनुष्य तो मुझ को मरते हुए मुझको अब कौन है मरणासन हो रहा है पहले की प्रार्थना पूर्वकालीन है ये प्रार्थना मरणासन कालीन प्रार्थना मनुष्य तो वायु मन प्राण अध्यात्म परिच्छेद वायु कैसे लेना इस पंच प्राण को जो शरीर रूप परिच्छेद से परिच्छेद है अध्यात्म परिच्छेद अध्यात्म परिच्छेद प्राण पंचवृत्त्यात्मक जो अंदर है वो लेना, हित्वा, इसकी स्वरूप को त्याग कर किस स्वरूप को प्राप्त हो जाना अधिदेवत आत्मा अविधे अधिदेव स्वरूप तुम्हारा क्या है तुम्हारा अधिदेव स्वरूप क्या है हैं? सर्वात्म गिलम जो सर्वात्म गिल तो अर्थात समी वायु उसका और स्पष्ट कर तो समि वायु से क्या नहीं भौतिक गर्भ जो वह प्राण है उस समि प्राण के साथ तुम एक ही एकीभूत हो जाओ अर्थात तो हिरण्य हो जाओ मन इसका मैं एक जीवात्मा हूं न समि प्राण की वजह से एक जीवात्मा जीव प्राणारण धातु ही है जीव प्राण धारणे धातु ये प्राण धारण करने से मैं चीव था अब मैं प्रार्थना करता हूं ये जो प्राण है वो समस्ट प्राणी से ऐसे की हो जाए ताकि मैं हिरण्य गर्भ हो जाऊ तद बीमारी बन जाऊंगी इसीलिए अमृतम शब्द सत्कार कर दिया सूत्रात्मानम और क्रियापद तो है नहीं मंत्र में इसे भाषकर वाक्यशेष जोड़ दो ये क्रियापद के बिना अर्थ कैसे निकलेगा प्रतिपद्धता अध्यहार करना वाक्य शेष इसीलिए वायु का अर्थ हो गया प्राण प्राण और और का हो गया प्राणिक प्राण भौतिक नहीं लेना साधारण हमें लेना है तक जो प्राण है हिरण्यगर्भ का जो प्राण है वो लेना है इसलिए अमृतम शब्द संकेत कर देते हैं सूत्रात्मा सूत्र आत्मा तो हृण्य गर्भ हो गया हृण गर्भ हम प्रतिबद्धता में वाक्य शेष कर लिया अमृतम कर तो ज्यादा क्या लेते हैं आप अमरण देवता भी कोई विशेष देव विशेष को लेना चाहिए अब ऐसे कैसे ले लिए कत ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्राम तुझे द्रष्टव्य लिंग है परिचायक है संकेतक है, सूचक है किस चीज का ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्राम मैंने जो उपासना मैंने किया है और जो कर्म किया है उनसे संस्कार होकर मेरे यहां से उत्क्रमण हो अन्य कोई संस्कारी समय ना जगे क्यों मरण काल में अनेकों प्रकार संस्कार के खड़े हो जाते हैं अगले जन्म के प्रारंभ बनने के लिए जलू का न्याय से अगला जन्म तय होता है ना जब शरीर छूटने लगता है अगला जो शरीर प्राप्त होना है वो इससे छूटने से पहले दिखाया जाता है इस शरीर में रहते वक्त वो सुंदर दूसरा शरीर दिखता है इसमें इसमें क्या होता है सर बेहोशा रहता है आप बोलेंगे सुनते हो आ, आ, आ। सुना सुनाई नहीं देता उसको फिर बोलती बंद हो जाती है हा बोलना भी बंद काम खुला रहता है देखते रहता है कोई भी दिख रहा हो उसको आप पूछे क्या दिखता है क्या हो रहा है कुछ जवाब नहीं पूछ के बाद कि वो जो दृश्य दिख रहा है वो आप बोल नहीं सकता आपको ऐसी शरीर स्थिति में पहुंचे ना इस शरीर में है ना उस शरीर में बीच में चल जैसा को आप, आपके दृष्टिकोण में मन कोमा में है ना जैसा भी वो तो फिर आ जाए वो तो कर्म फल है उस स्थिति में मैंने जाड्यता रूप है जड समाधि जैसे हो जाते हैं वैसे जाड्यता पड़ेगा ना उसे कर्मफल हो गए जिंदा हो जाता है, तो काल की बात उसमें अगला शरीर तो कोई को पत्ता कुत्ता कुछ ही मिल जाए उसको पकड़ लेता है तो उसको छोड़ देता है उसी प्रकार जीव ब हो इसलिए कहता है मैं प्राप्त होना चाहता हूं ना तो so, समस्त को प्राप्त करना चाहता हूँ दूसरी व्यक्ति मुझे ना दिखाई दे इसे कहता है मेरे द्वारा किया हुआ, जो कर्म है, वे ही स्मरण काल में उपस्थित हो मेरे सामने अन्य कोई चीज उपस्थित हो न हो यह प्राप्त चलिंगा इसलिए वायुरा उपलक्षणी कृत्य निष्कर्षम और शब्दों से इस लिया जा रहा है, इसी को निष्कर्ष न हो ये चाहता है प्रार्थना के लक्ष्य प्रार्थना का लक्ष्य यही है अन्य मृत जनों सामान्य जन का मृत्यु केवल कर्मी का भी मृत्यु के समान मेरा मृत्यु न हो केवल उपवास की के मृत्यु के समान भी न हो किंतु मैं तो कर्म उपासना किया हूं इसे मेरे मृत्यु इस तो पूरा को प्राप्त हो जाए इसीलिए प्रार्थना करता है लिंगन चेतम ज्ञान कर्म समुच्छ संस्कृत संस्कृत उत्क्रामी दृष्टव्यम क्यों ये भी आपने कैसे कल्पना कर डाला कहेंग मार्ग याचना मार सामर्थ्या नहीं उत्क्रमण विवक्षित है मार्ग आसन घटत है क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जिसे नहीं ले सकते ना कि मार्ग की याचना वही होता है जिसके अंदर उत्क्रमण की गारंटी है वो जानता है मुझे तो जाना है वही ऐसे प्रार्थना कर है नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी कह दो अत नहीं तू जाने के नहीं तो प्रार्थना क्यों करेगा जब प्रार्थना वो व्यक्ति कर रहा है जी उसके अंदर दृढ़ निश्चय है कि मैंने उत्क्रमण करना है उत्क्रमण तो होना है ही निश्चित हो गया जिसको वो व्यक्ति सोचता है होना ही है तो ऐसा हो कि मुझे कोई दूसरा शरीर आदि प्राप्त न हो किंतु मैं हिरण ही हो जाऊं अपने कर्म उपासना के बल पर यह प्रार्थना करता आप दूसरे अथा को घटाएंगे भस्मांतम शरीरम के साथ भी अथा बीच में जब है इदम भस्मांतम शरीर बीच में अथ शब्द आया था ना वहाँ अमृतम अथा अथा को दहली दिपन्या दोनों जगह कर देना और शरम बस्मान्तम को में दोनों बार अध्याहार करना है है ये ये जो शरीर है, शरीर ये कैसा है अग्नौतम कौन सी अग्नि प्रेताग्नि में श्मशान में जो जलाते ना उसका नाम प्रेताग्निहोत्र प्रेतम ने प्रकृत्य प्रेता ने समय नंबर की जो भटकरा माने माने इति प्रेता जो भटक रहा निकल गया शरीर से निकल गया शरीर का नाम जो मरावसर का नाम प्रेता उस शरीर को अग्नि में जलाया जाता है अग्नौते नाम हो गया प्रेताग्निहोत्र उस कर्मकांड का नाम अंत्येष्टि भी जो कहते हैं वहां जो होता है कर्मा उसको प्रेताग्निहोत्र नाम से कहा जाता है इसे कहते है उस अग्नि में उस प्रेताग्नि में मरा हुआ को जलाने के लिए बनाया गया जो विशेष अग्नि है उस में, जाने पर। तो क्या होता है ये भस्मांत भस्मा अंत मे अंतिम परिमाणों परिणामो यश अंतिम परिणाम है जिसका क्या है अंतिम परिणाम भस्म भस्म हो जाना ही है अंतिम परिणाम जिसका उसको हैं भुया। तो गस्मांतम तो शरीर ओम स्मरक स्मरक की ओर जा रहे ओम यथोपासनम ओम प्रतीकात्मक सत्यात्मा इदम अग्निआख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यत ओम यथोपासन ओम जो है यह जिस प्रकार से विधि की व्यक्ति आ गया है उसी प्रकार से मैं उसी मैंने उसे उपासना कर ली है यथोपासना मैंने उपासन यथा विम अतिम्य कृतमित यथोपासन क्योंकि यथाशक्ति अभिभावना सफड़ा है ना अपने शक्तिम शक्ति अनतिक्रम्यशक्ति उपासना विधिम विधि अन्य क्रम्यथोपासना क्या उपासना विधि है ओ देख लेना है ओम खम नीचे टिप्पण ओम खम ब्रह्म इति ओंकार आलम इति दृष्टि विधान खम ब्रह्म तालाप करता हुआ जो वहां पर दृष्टि का विधान किया है तथोपासना तो वैसी मैंने उपासना किया है व्यापक हिरण गर्भ खम क्या होता है आकाश समान व्यापक उस ब्रह्म की दृष्टि कर दिया ओम में आकाश के समान व्यापक कौन है हिरण है उसकी दृष्टि मैंने ओम में किया और ओम रूपी आलमन ओम रूपी प्रतीक को उस कार्य ब्रह्म रूपी खम ब्रह्म के साथ आभेद करके मैंने उपासना किया पहले और तादृश ओम जो खम ब्रह्म है वही मयहूम करके अवेद इसरे कहते कि देखो और टिका टिप्पण में सत्य ब्रह्म कौन है वो सत्य ब्रम सत्य ब्रह्म ब्रह्म ओम प्रतीक सत्यम ब्रह्म प्रतीक न ओम इतनी संबोध्य देखा ना स्पष्ट इसलिए ओम जो की क्या चीज है मंत्र में जो मैं? ओम है हिरण्य का संबोधन ओम मन सत्य ब्रह्म जिसको मैंने आप कोई ओम नाम से उपासना किया है इस सत्य ब्रम को या संबोधन किया जा रहा है ओम शब्द से ओम यह संबोधन वाचक मंत्र है संबोधन में क्योंकि क्या क्या मैंने सोम प्रतीकवात सत्यम ब्रह्म प्रतीकाभे ना ओम इति संबोध वाला होने से वो सत्य ब्रम को ही प्रतीक रूपा ओम के साथ में अभेद कर देना सत्य ब्रह्मिक कार्य ब्रह्म को हमने ओम के साथ अभेद कर दिया है इसलिए हे कार्य ब्रह्म ऐसा जैसा बोल सकते हो उसी प्रकार से हे ओम तस्वीर सत्य ब्रमण पुनः अयम अग्निर्वैश्वान और वही क्या है वास्तव में वह वैश्वान अग्नि है अहम वैश्वान भूतवा पचामिन चतुर्दिता गीताजी में भी इसी सृत के आधार पर कह दिया है वो जो समि ब्रह्म है वह समि ब्रह्म कैसा है सकल शिविरों में वृष्टि रूपेण वैश्वान अग्नि के रूप धारण करके विद्यमान है इसीलिए हम लोग पहले आहृति देते हैं बल्कि पूरे इस अग्नि ऐसा है मित्त स्थापित अग्नि है इसे अग्निस्थापना भी करना नहीं पड़ता इस अग्नि का शोधन भी करना नहीं पड़ता अग्नि में हम हवन कर सकते जो भी खाएंगे पिएंगे स्वाहांत के साथ अपना डालते जाओ ओम नम शिवाय स्वाहा ओम नम शिवाय स्वाहा गप मारते हुए नहीं खानेगा आप लोग गप मारते खाते हैं अंतगण शुद्धि कैसी होगी मंत्र बोलते जाओ खाते जाओ स्वाहा स्वा करते खाते यज्ञ हो गया आप नित्य उपवासी हो गए जीवात्मा क्योंकि आपने परमात्मा को आउती दे दिया है यज्ञ हो गया है यज्ञ हो इस तरह से ही वो किया है उपासक ने, इसे अग्नि को निवेदन करता है जब मैंने तो कोई भोजन भी नहीं खाया भाई अग्नि में कर्म तो किया जो विहित था अरे वैश्विक अग्नि लिए निरंतर आहुतियां दी है जो कुछ भी खाया पिया स्वा कर डाला मध्य मध्य आश्री समर्पयामी ये चाय क्या है आशमनी है भोजन तो के बीच में ना मध्य आशमनी समर्पयामी कि भी मध्यम-मध्याच्यन डालना पड़ता है यार मद्या मद्या से चाय डाली कभी कॉफी डाल दिया कभी दूध पी लिया भोजनों के अंतराल में भोजन काल में जो पीते वो भी ऐसी भावना से करना है और भोजन के शुरू में प्राण की अनग्नता के लिए कहा अमृत उपस्तर शिष्वाहा भोजन अमृत पिधान में शिष्वाहा और भोजन में मित्र शुरू में पंच प्राण के लिए अवधि दो या ना दो मर्जी अपनी भावना है तो वृक्षा दे नहीं तो समीपाण सी खाना नहीं है भोजन अंदर डालना है खाएगा तो फिर तो आप खाने वाले हो गए मुश्किल हो गए विरण का दोष भी लगेगा सब कुछ हो जाएगा इसे कहते हैं टीका में चिप्पण में वो तो शिव सत्य ब्रह्मणा पुनः कहा है त्वेन उपासना उ है भी उसी उपासना कही गई है आहा आह अग्निया ब्रह्म अभेदेन उच्चते ही अभेद्य द्वारा कहा गया है ये भाषिका में चलेगा के मने क्या इसलिए जाट लेना उसके साथ उस नाम से वाला अग्नि के साथ ब्रह्म का काम का अभिधीन कह दिया इसलिए हम क्रतो स्मरण से एक कर्तव से अग्नि हो गया दूसरे कर्तवाल से मन को लेना पड़ेगा इसका और विस्तार कब देखेंगे